आज पंद्रह सितंबर 2016 गुरुवार का दिवस है और हरियत्र कार्यक्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग अब तक विज्ञान भैरव पढ़ते आए हैं और पिछले बार तक हम कहीं पिचहत्तर धारणाओं पर अपनी चर्चा कर चुके हैं आगे की धारणाओं पर आज अपन चर्चा करेंगे उसके पहले वैसे जैसे ऐसा प्रस्ताव आया था कि आगे अपन उस समय जब विज्ञान भैरव की धारणाएँ पूर्ण हो जाएँ तो कुछ उपनिषदों का आरंभिक ज्ञान भी प्राप्त करें तो उसके लिए कुछ हफ्तों या कुछ महीनों का समय लगेगा जब हम कम से कम उसका बेस है आरंभिक ज्ञान जिसके लिए अपन को सबसे पहले ईशावाद उपनिषद पढ़ते इस बारे में आप सबके सुझाव भी आमंत्रित तो हैं और आप क्या चाहते हैं अपन इस बारे में भी अपन क्या कर लें वैसे मनोज भया तो कह रहे थे कोई आरंभिक ज्ञान है तो वो प्राप्त करें क्योंकि सीधी बात है हमको ज़्यादा समझते नहीं सामने खेल जैसा भी है अपन इस बारे में अपने को पर्याप्त तो समय है अभी अपने को अभी कम से कम करीब करीब 40 चालीस है और अभी अपने को पढ़ना है तो आज जिन्होंने न लिए वो ले लें क्योंकि आज प्रिंट सौ धारणाओं तक के प्रिंट बचे हुए आ गए तो अपनी फाइल में लगा लें आगे हम कुछ मूल बातें समझते हैं उसके आगे फिर हम इन पर ध्यान करते हैं हम एक जिंदगी जीते हैं रोजमर्रा के काम करते हैं किसी से बात करते हैं किसी को देखते हैं किसी से कोई व्यवहार करते हैं लेन देन बोलचाल झगड़ा प्रेम सब करते हैं इन सब के बीच में एक जागरूक योगी अपना काम चुपचाप कर लेता है, इन सब के बीच में वो परमेश्वर शिव को खोल लेते हैं इन सब के बीच में वो अपना वो आत्मकल्याण कर लेता है जिसके लिए वो मानव जन्म प्राप्त करते हैं इसके लिए उसे किसी अतिरिक्त साधन की जरूरत नहीं होती कोई अतिरिक्त समय की जरूरत नहीं होती होता क्या है कि हम आज की धारणाओं के संदर्भ में बताऊं कि होता क्या है कि जब हम जैसे किसी से बात करते हैं किसी से झगड़ा करते हैं किसी की इच्छा करते हैं किसी को पाना चाहते हैं किसी को त्यागना चाहते तो हमारा सारा ध्यान प्रमेय के ऊपर प्रमेय प्रमात्र प्रमाता ये तो और प्रमेय प्रमाण और प्रमाता ये तो हम समझ चुके हैं कि प्रमाता और मेरा संसार है प्रमाता है न खुद प्रमेय मेरा संसार है और प्रमाण हम दोनों के बीच के एक इंटरेक्शन जैसे मैं मटकी को देखता हूँ तो देखना प्रमाण है मटकी प्रमेय है और मैं उसका प्रमाता हूँ इस तरह से ये जो होता है तो इसमें जब भी हमको कोई भावना जागृत होती हमारे भीतर तो हमारा सारा ध्यान प्रमेय पर जैसे भूख लगती है तो सारा ध्यान भोजन पर होता है कब मिलेगा क्या मिलेगा कैसा मिलेगा कहाँ मिलेगा ये सब है प्रश्न रहते जब हमारा झगड़ा होता है तो सामने खड़े वाले व्यक्ति पर सारा ध्यान होता है इसको पहले मैंने ऐसा बोला था मेरी बात नहीं सुनी इसने मेरा ऐसा कर दिया मैंने इसको ये चाह था सारा ध्यान पूरी एनर्जी हम उस प्रमेय प्रमेय के ऊपर डाल देते जब कोई अच्छा लगता है प्रिय होता है जिसको हम पाना चाहते हैं तो हमारा सारा ध्यान उस पर हो जाता है कि ये मेरे पास बैठेगा तो मेरे को अच्छा लगेगा ये दूर चला गया तो मन नहीं लगता अरे कुल मिला के हमारे यहाँ सारा ध्यान उस प्रमेय के ऊपर चला जाता है चाहे वो भोजन हो प्रेम हो घृणा हो ये सारी भावनाओं के बीच में हमारा जो ध्यान है संसार के इंटरेक्शन में उन प्रमेयों पर चला जाता है जो प्रमेय उस भावना को उद्घाटित करते हैं क्रोध हमारे भीतर है प्रेम हमारे भीतर है आनंद नृत्य सब कुछ हमारे भीतर है एक बाहर से कारक आता है और वो उस भावना को उद्घाटित कर देता वो उसको अनकवर कर देता है और हमारी वो भावना उबल पड़ती है क्योंकि हमारे भीतर खांचे बना रखे हैं हमने अपनी जिंदगी में एक डब्बे में क्रोध है एक डब्बे में प्रेम है एक में नृत्य है एक में आनंद है ऐसे हमने हमारे सब बना रखे और ये हमारे चित्त की खासियत है, कि वो चित्त भिन्न भिन्न प्रकार के अपने चित्त वृत्तियों को अलग अलग खांचों में संभाल कर रखते और जैसे अलग अलग तालों की अलग अलग चाबी होती है ऐसे अलग अलग चित्त वृत्तियों के लिए हमारे अलग अलग प्रमेय होते हैं जो प्रमेय उस डब्बे को खोल देते हैं जिसमें आनंद था एक में नृत्य था उसको खोल देते हैं एक में क्रोध था उसको खोल देते हैं क्रोध वाला डब्बा खोलते हमारा क्रोधित हो जाता है अब हम जिसने खोला वो डब्बा उस पर चढ़ बैठते हैं तो तेने ऐसा करा किसी ने आनंद का डब्बा खोल दिया तो हम उस पर मोहित हो जाते तूने तो मजा ला दिया किसी ने नृत्य का डब्बा खोला तो हम नृत्य करने लगते हैं लेकिन हमको नृत्य से ज्यादा उससे सरोकार होता है जिसने नृत्य क्या बढ़िया गाना था उस गाने पे मजा आ गया दिल नाचने लग गया हमारा सारा ध्यान गाने पर चला, यानी यहां से वहां तक हम रोजमर्रा के काम में हमारा सारा ध्यान प्रमेय पर आप किसी को कहें कि हम झगड़ा करते हुए भी भगवान शिव से एक हो सकते हम कुश्ती लड़ते हुए भी काम कर सकते घृणा करते हुए क्रोध करते हुए भी परमेश्वर को प्राप्त कर सकते तो कभी ऐसा लगेगा कि शायद ये अतिशय्यक्ति है गलत बात भगवान के लिए तो पूजा करना पड़ेगी भगवान के लिए तो ध्यान लगाना पड़ेगा मंदिर जाना पड़ेगा या पहाड़ पर चढ़ के ध्यान करना पड़ेगा या गुफा में घुसना पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं इनमें से जो कुछ भी है इस प्रकार के कृत्य वो कुछ बचकाने कृत्य हैं जिनके द्वारा हम चाहते हैं कि भगवान को हम प्राप्त करें सामान्यतः इन चीज़ों के द्वारा भगवान को प्राप्त करना अत्यधिक कठिन नितान्त असंभव जैसा है क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि को त्याग कर परमेश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते परमेश्वर को प्राप्त करना है तो परमेश्वर की सृष्टि से स्नेह मोहब्बत करना पड़ेगी उसके बिगैर हम परमेश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते अब यहाँ पर जो अपनी बात अभी मूल बात पर फिर वापस आ जाए कि जब हम सांसारिक व्यवहार करते हैं तो हमारा सारा ध्यान प्रमेय पर होता है जब हम मटकी को देख रहे होते हैं तो हमारा ध्यान मटकी पर होता है कल खाली थी आज किसने भर दी कल तो अच्छी थी आज गंदी किसने कर दी सारा ध्यान रख इस तरह से जब हम सांसारिक व्यवहार करते हैं तो हम उस भावना को भूल जाते हैं जो भावना उसने उजागर कर दी जैसे एक संगीत सुना और हमारा ध्यान उस संगीत पर चला जाता क्या बढ़िया संगीत है किसने लिखा था फलाना लिखा था इसका संगीत किसने दिया इस तरह से हमारा सारा ध्यान उस पर चला जाता हम उस आनंद को भूल जाते अगर हम उस समय में अपने आप को अंतर्मुखी करें और अंदर उस उठती हुई प्रबल भावना पर ध्यान करें भूल जाए उस प्रमेयों को थोड़ी देर के लिए किसने आनंद दिया किसने नृत्य दिया किसने क्रोध पैदा कर दिया किसने हमको घृणा पैदा कर दी किसने आनंद पैदा कर दिया इन सब चीजों को भूल जाए और हम अपने भीतर उस भावना को शिव की तरह ध्यान करें क्रोध आ रहा है एक व्यक्ति सामने खड़ा है उस पर क्रोध आ रहा है। अब हम व्यक्ति को भूल जाए उस समय के लिए थोड़ी देर के लिए उस व्यक्ति को भूल जाए और हम ध्यान करें उस क्रोध के ऊपर कि वो जो उत्पन्न हो रहा है और उस व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं है क्योंकि क्रोध तो कोई भी उत्पन्न कर देता ये नहीं दूसरा जाता मैं कुछ चाहता वो नहीं मिले तो क्रोध आता ही जो काम कामना है मेरी वो तो कामना की पूर्ति में जब कोई रोड़ा अटकाता है तो मुझे क्रोध आ ही जाता तो ये क्रोध को हम ध्यान का केंद्र बना लें और क्रोध पैदा करने वाली चाबी को भूल जाएं कि किसने क्रोध पैदा करा सामने से व्यक्ति आया उसने गाली दी हमारे अंदर उबाल पैदा हो गया तो उस थोड़ी देर के लिए उस आदमी को नज़रअंदाज कर दें भूल जाए और अपने अंदर उतरकर देखें कि ये क्रोध कहां से पैदा होता है। तो आप जब ये सतत प्रयोग करेंगे और मजेदार बात यह कि इस प्रकार के प्रयोग करने के कम से कम दो दर्जन अवसर आपको रोज मिल जाएंगे रोज मिलेंगे कोई बुरा बोलेगा कोई अच्छा बोलेगा कोई अच्छा लगेगा किसी से प्रेम होगा किसी से नफरत होगी किसी को आप डाटना चाहोगे किसी को शाबाशी देना चाहोगे इन सब अवसरों पर आपको योग करने का अवसर मिल जाएगा कितना सुंदर है विज्ञान भैरव का तरीका जिसको सोचकर कभी ऐसा लगता है कि कितना शिव ने कितनी बड़ी कृपा करी है कितना अनुग्रह किया है कि हमको सामान्य जिंदगी जीने के उन अवसरों पर जिन पर हम नितांत बेहोशी में उन क्षणों को गुजार देते उन अवसरों को योग के क्षणों में परिवर्तित कर, उन्होंने बताया कि हम इसको योग में परिवर्तित करते उस समय हम उस क्रोध पर ध्यान करके उस क्रोध के श्रोत को ढूंढते हैं। ये क्रोध अंदर कहां से आ रहा है? तय शुदा है कि बाहर से नहीं आ रहा है योगी जानता है अज्ञानी जानता है कि क्रोध बाहर से आ रहा है ज्ञानी जानता है कि क्रोध अंदर से आ रहा है बाहर एक कारक खड़ा है जिसने आपके भीतर क्रोध को जन्म दिया वास्तव में वो क्रोध को पैदा करने का एक मात्र निमित्त कारण है निमित्त कारण तो कहीं हो सकते लेकिन निमित्त महत्वपूर्ण नहीं है जैसा कि हम सब जानते हैं हम कहते हैं क्षमता में, में नहीं है कि जिसके कारण मैं मैं तो इस तरह निमित्त मात्र कारण के ऊपर हम ध्यान ना दे कि उसने हमको नाराज कर दिया बल्कि हम उस नाराजी पर ध्यान दें अंदर से जहां से आ रही है तो ये पाएंगे कि वो नाराजी हमारे चित्त का एक अंग है या उस चित्त का नेचर है उस चित्त का स्वभाव है और उस स्वभाव के भिन्न भिन्न स्वरूप है नृत्य है आनंद है क्रोध है घृणा है प्रेम है मोह है ये सब उसके भिन्न भिन्न स्वरूप है जो हमारे भीतर भिन्न भिन्न चित्त वृत्तियों के रूप में संचित होंगे ये चित्त वृत्तियाँ हमारा व्यक्तित्व तो बनाती है हमारा पर्सनलिटी डेवलप करती है कि हम कैसे व्यक्ति हैं हम कहेंगे कि और तो बहुत क्रोधी व्यक्ति जरा सी बात मत करना एकदम उछल पड़ेगा होती और कह देंगे बहुत शांत चित्तक आदमी है आप उसको कुछ भी बोलो शांति से गंभीरता से सोचता है ये वृत्तियां इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे डब्बे कितने बड़े क्रोध का डब्बा बड़ा है उसका ढक्कन बहुत ढीला है जरा से न खुल जाता है तो क्रोध बाहर निकल जाता है एक आनंद का डब्बा बहुत बड़ा है वो ढक्कन ढीला है जरा सी, तो तो सी बात में खुश हो जाता तो हम कहते बड़ा इनोसेंट आदमी बड़ा मासूम आदमी जरा सी बात पर खुश हो जाता कि हमारे चित्तवृत्तियों में क्रोध सबके भीतर है आनंद सबके भीतर नृत्य सबके भीतर है घृणा सबके भीतर है ऐसा कोई भी नहीं है कि इन चित्तवृत्तियों में कोई अपसेंट हो किसी लेकिन इनकी अनुपातिक स्थिति अलग अलग होती किसी में क्रोध बहुत भरा होता है किसी में आनंद ज्यादा भरा होता है किसी में घृणा बहुत भरी होती है जब भिन्न भिन्न वृत्तियों में हम अपने आप को खड़ा पाते हैं हम अपनी वृत्तियों को जब स्वयं देखते हैं तो हम वो भिन्न भिन्न डब्बों को जिनमें वृत्तियाँ भरी हैं पहचान लेते हैं। और जब ये पहचानने लगते हैं तो हमको ये समझ में आने लगता है कि अच्छा आज वो क्रोध वाला डब्बा खुल गया इसमें से ढक्कन खुलते से वो क्रोध उछलने लगा है अब हम अगर ये सतत चिंतन करेंगे जैसे किसी ने क्रोधित कर दिया है क्योंकि वो तो निमित्त मात्र है हमको अगर वास्तव में क्रोध का डब्बा बड़ा है और उसने ढक्कन खोला है तो हमारे कर्म फल है लेकिन अब हमको इस अवसर का सुयोग लेना है उपयोग करना है इस अवसर का तो हमारा ध्यान उस डब्बे पर रहेगा कि डब्बा खुला है और इसके अंदर क्रोध पैदा हो रहा है और ये क्रोध बाहर आ रहा है कहां से आ रहा है और वो डब्बे को कौन अंदर से क्रोध की ऊर्जा दे रहा है क्योंकि क्रोध बिना ऊर्जा के नहीं होता आनंद बिना ऊर्जा के नहीं होता नृत्य बिना ऊर्जा के नहीं होता अगर एक खिलौना भी है जो नाचता है तो जैसे उसका सेल खत्म होगा वो बंद हो जाएगा नाश्ता इसके अंदर फ्यूल होना चाहिए एनर्जी होना चाहिए जिसके द्वारा वो नाश्ता है तो हमारा जो मन है उसको भी ऊर्जा चाहिए तभी वो वृत्ति जिंदा देती तो योगी और अंदर जब उतरता है और अंदर उतरता है तो उस वृत्ति को ऊर्जा देने वाला स्रोत ढूंढता है अब आनंद को जो ऊर्जा देता है क्रोध को भी वही ऊर्जा देता है नृत्य को भी वही ऊर्जा देता है तो हम पाते हैं कि इन समस्त चित्त वृत्तियों को ऊर्जा देने वाला स्रोत एक ही अलग अलग स्रोत भी है जिन चित्रवर्तियों को ऊर्जा देते हैं वन एक ही कॉमन सोर्स है एक ही सामान्य स्रोत है जिससे इन सबको ऊर्जा मिलती है और वो स्रोत क्या है वही मेरी आत्मा है वही मेरा स्वातंत्र है वही स्वातंत्र है जो पर पूरे ब्रह्मांड का जनक है शक्ति से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है तो वही शक्ति है जिस शक्ति ने मेरे क्रोध को जन्म दिया दे। यह कैसा है कि एक किरण को देखते हुए उसको फॉलो करते हुए तुम दीपक तक पहुंच सकते हो उजाला कहां से आता है क्रोध को ऊर्जा कहां से आई वो उसके गहरे में उतरते उतरते पहली बार में हो सकता है कि हम ना कर पाए दूसरी बार में नहीं कर पाए लेकिन अगर हम सतत अभ्यास करें कि क्रोध आनंद नृत्य घृणा प्रेम मोह ये सब कहाँ से अंदर से पैदा हो रहे हैं तो हम अपने उस चित्तवृत्ति के स्रोत को खोज सकते उसका स्रोत क्या है कहाँ से उसको ऊर्जा मिल रही है? तो ये हमारा आज का मुख्य बात आज की जो टिपिकल बात है वो ये है कि हमको अंदरमुखी होकर अपनी चित्तवृत्तियों को खोजना पड़ता है जब भूख लगे तो भोजन के बजाय हमको भूख पर योग करना चाहिए ध्यान करने भोजन तो खैर मिल ही जाएगा आपकी किस्मत में होगा वो मिली जाएगा जो घर ने बनाया हुआ कहीं नहीं जा रहा है लेकिन हम अगर उस वक्त भूख पर ध्यान करें कि भूख का उद्गम क्या है कहां से पैदा हो रही है और इसका स्रोत क्या है भूख भी एक चित्तवृत्ति है और इसका भी अस्तित्व तो उस ऊर्जा की वजह से जो ऊर्जा उस ऊर्जा के भिन्न भिन्न स्वरूप हमने आठवीं नवी दसवीं में पढ़ा था एक ही ऊर्जा साउंड में बदल सकती है साउंड को आप इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में बदल सकते हो लाइट को मैग्नेटिज्म में बदल सकते हो बदलने के तरीके दिए कि कैसे बदल लाइट को हम करंट में बदल देते हैं फोटोइलेक्ट्रिक सेल के द्वारा करंट को हम चुंबक में बदल देते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म इसलिए हमारे पास एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करने के तरीके हैं ऐसे ही हम अपने स्वातंत्र्य को क्रोध में, में भी बदल देते हैं आनंद में भी बदल देते हैं नृत्य में भी बदल देते हैं घृणा में भी बदल देते हैं मोह में बदलते हैं इन सब के बीच में एक सामान्य स्रोत ये बात जब समझ में आती है तो योगी को रोजाना अवसर मिलते हैं योग का रोजाना आपको कोई दुकान पर आके चिड़ा जाए धंधे में कोई परेशान करने लगे उस समय आप योग करने पड़ जाओगे क्योंकि चिड़ने से तो कोई समस्या हल होती नहीं है क्रोधित होने से कोई समस्या हल होती नहीं समस्या तो दुनिया में समस्याएं ही समस्या है एक हल करोगे तो चार खड़ी हो जाएंगी समस्याएं तो रक्त बीज की तरह हैं एक को काटो उसके खून से चार नहीं पैदा होते इसलिए आप खाली समस्याओं से लड़ते रहोगे प्रमेयों से लड़ते हुए कोई पार नहीं पा सकते प्रमेयों से लड़ते हम समझते समस्या हल हो जाए तो हम बस आनंद बीचेंगे लेकिन वो आनंद क्षणिकार कहते हैं बस ये बच्ची का ब्याह हो जाए बेफिक्र हो जाएंगे लेकिन आनंद क्षणिक होता है क्योंकि उसके बाद नई चार और समस्याएं खड़ी जाती है तो इसलिए हमारा योगी कहता है कि हमारा जीवन तो संक्षिप्त है और हमारे पास अवसर तो वही है कभी लड़ाई कभी झगड़ा कभी मोह कभी प्रेम तो उन्हीं अवसरों का क्यों न सदुपयोग लिया तो परम कहते हैं कि इच्छाया अथवा ज्ञान है जाते चित्तम निवेश आत्मबुद्धिया अन अन्य चेता तत्तत्वार्थ दर्शक वो कहते हैं कि इच्छा या ज्ञान उसमें हम चित्त को निवेशित करें इच्छायाम अथवा ज्ञान ज्ञाने जाते चित्तम निवेशियत और आत्मबुद्धया इनको हम आत्मा की तरह समझें क्रोध आपके आत्मा का एक रूप है आनंद भी आत्मा का स्वरूप है मोह भी आपकी आत्मा का स्वरूप है मोह का बाहरी स्वरूप विकृत है क्रोध का बाहरी स्वरूप विकृत है लेकिन उसका स्रोत विकृत नहीं कैसे जैसे यहां पर अगर आपको ये पंखा खराब हो जाए और इसमें से चिंगारियां निकलने लगे तो इसमें बहने वाले करंट की क्या खराबी है वो करंट तो इतना सारा कल्याण कर रहा है आपको लाइट दे रहा है हवा दे रहा है पंखा दे रहा है ए चला रहा है कूलर चला रहा है और दुनिया भर की फैक्ट्रियाँ चला रहा है उस करंट की क्या गलती है मतलब गलती तो उस खराबी तो उस पंखे में है तो हम अगर इसलिए करंट को दोषी माने तो हमारी मूर्खता है समझदारी इसमें है कि हम जो डिफेक्टिव पार्ट हैं उसके डिफेक्ट को पहचानें जो खराब अंग है उसको पहचानें खराबी क्रोध में है क्रोध की ऊर्जा में कोई खराबी नहीं है क्यों ऊर्जा तो शुद्धतम स्वरूप में स्वातंत्र शक्ति चाहे वो क्रोध की ऊर्जा हो चाहे काम की ऊर्जा हो चाहे प्रेम की ऊर्जा हो चाहे घृणा की ऊर्जा हो समस्त ऊर्जाएं उसी स्वातंत्र की विभिन्न स्वरूप है तो यहां पर हमको शुद्ध इच्छा या ज्ञान पर ध्यान करने का बोलते हैं कि जब भूख लगी तो भूख पर ध्यान करें कुछ पाने की इच्छा हुई तो उस वस्तु को जिसको पाना चाहते हो उसके बजाय उस इच्छा पर ध्यान करें और ये इतना कठिन नहीं है जितना हम समझें और न केवल इससे क्या होगा कि आपको एक योग के अनंत अवसर प्राप्त हो जाएंगे और एक सबसे बढ़िया इसमें जो बात वो है कि आपका व्यक्तित्व बिखर जाए आपका व्यक्तित्व बिखर जाएगा कारण क्या है जीवन में हम जब भी कोई खराब काम करते जिस पर पश्चाताप करना पड़े ऐसा काम करते समाज में जिसमें हंसी होती है ऐसा हो, हो, हो, काम करते हैं तिरस्कृत होते हैं ऐसा काम करते वो सब काम इन चित्त वृत्तियों के अधीन होने की वजह से होते हैं अधिक मोह के वश कोई काम किया अधिक क्रोध में कोई काम किया कोई बहुत ज्यादा घृणा में कोई काम किया या बहुत आनंद यानी अहंकार में बहुत काम किया तो ये सारे के सारे कार्य बाद में हमें पश्चाताप के कारण इसलिए अगर हम इनके आधीन न होकर इन पर चिंतन करके इसको हम योग का साधन बना लेते तो न केवल हमको एक योग का सुवसर मिलता है वरन इस जीवन में हमारा व्यक्तित्व भी संवर जाता क्यों नहीं संवरेगा आप सामने वाला गाली दे रहा है और आप शांत चित्त ध्यान में लगे उस टाइम उसकी गाली कहां जाएगी लोट के उसी के पास जैसे विपित को आप छुड़ाने से इनकार कर दो तो वापस जिसने भेजी वहीं चली जाती तो इसी प्रकार से हम अपने व्यक्तित्व को दिखा लेते हम कोई इससे सरोकार नहीं है कि हम नहीं चिड़ेंगे तो सामने वाला नाराज होगा भाई तेरी मर्जी तू नाराज होना चाहे तो हो नहीं होना चाहे तो मत ये तेरी समस्या मेरी नहीं मेरी समस्या तो ये है कि तेने मेरे को अवसर दिया योग का बहुत बहुत धन्यवाद तो इसलिए मैं अपने दुश्मनों को भी धन्यवाद दूंगा मित्रों को भी धन्यवाद दूंगा क्योंकि तो वो लोग हमको सतत अवसर प्रदान कर रहे हैं अपने चित्त के भीतर उसके स्रोत को खोजने का और इसी स्रोत को खोजने का नाम है अनुसंधित सा आज हमने पढ़ा था उसमें एक शब्द आया था अनु अनुसंधित सा अनुसंधित सा का मतलब होता है मूल स्रोत की खोज उसको बोलते हैं अनुसंधित सा इस, उसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड इंट्रोस्पेक्शन आप तो थोड़ी देर से कर लेंगे कि देखा हाँ। इसके नाम बात कर लेंगे आधे घंटे बाद जितने दिख सब तो रिट्रोग्रेड इंट्रोस्पेक्शन यानी हमको भीतर अपने चित्त में झांकना है और के उस श्रोत को खोजना है इसी का नाम है अनुसंधित या हम पूर्ण अंदर तक पहुंचे बिगड़ रास्ते में नहीं रुकते उसी का नाम अनुसंधित है। नहीं तो हम कहते हैं क्रोध आ रहा है बस क्रोध पटक गए तो अनुसंधित सा नहीं है पर क्रोध कहाँ से आ रहा है उसका स्रोत क्या है उसको ऊर्जा कौन दे रहा है जैसे हम अनुसंधान करते चले जाएंगे तो हम आत्मा के कान पर पहुंच जाएंगे केंद्र पर पहुंच जाएंगे अपने अस्तित्व के केंद्र पर पहुंच जाएंगे यही चैतन्यत्मा का भी मतलब था जब हमने पहला सूत्र पढ़ा था शुरू सूत्र का चैतन्यम आत्मा सब कुछ को अनुसंधान करते चले जाओ तो हम चैतन्य पे पहुंच जाएंगे आत्मा का मतलब होता है अंतिम सत्य जब भिन्न भिन्न स्वरूपों पर आप ध्यान करते चले जाओ तो अंतिम सत्य के रूप में आप चेतना पर पहुंच जाएंगे निर्निमित्तम भव्य ज्ञानम निराधारम भ्रमात्मकम तत्वतः कस्य चिन्हने तद एवं भावी शिव हुए ये अगला श्रोत अगला श्लोक ये बताता है कि सारा जो ज्ञान हम कहते हैं कि हम बहुत समझदार हैं हम चतुर हैं संसार में हमको कोई धोखा नहीं दे सकता है या हम कहते हैं कि हमने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया ये अनुभव प्राप्त कर लिया तो संसार के जितने ज्ञान उनकी क्या स्थिति है शिव कहते हैं निर्निमितम मतलब ये बिना मतलब के जिनका कोई कारण नहीं है निर्निमितम भवे ज्ञानम निराधारम जो आधार रहित है ब्रह्मात्मकम जो ब्रह्म पैदा करने वाले हैं इसको वहीं से समझ लें किसी ने हमको बुरे शब्द बोले तो हमको एक ज्ञान प्राप्त होता है कि बदमाश आदमी ये ज्ञान प्राप्त हो गया दूसरा ज्ञान प्राप्त हो कि मेरे खिलाफ है लेकिन यह ज्ञान भ्रम पैदा करता है। जो सामने शिव ने आपके कर्मों के अनुकूल एक फल स्वरूप लिया है उसको शिव के बजाय हम अशुभ समझ रहे हैं वो एक अवसर आपको दे रहा है योग करने का हम उस अवसर को चुप रहे हैं तो निमित्तम भव्य ज्ञान निराधारम भ्रह्मत्मक ततो तहर कस्य चिन्ह तत् एवं भाभी शिवप्रिय तो ये जब अवसर मिलता है कोई भी ज्ञान का तो वो कहते हैं शिव कि वो उस अवसर में उस ज्ञान को नकार दे उस ज्ञान को नकार दे जैसे कहते तो कि ये, ये बदमाश है ये मेरे खिलाफ है तो उस ज्ञान को नकार दे और वो अपने भीतर अपनी अंतर चेतना को खोजो कि जहाँ से वो बात पैदा हो रही क्रोध पैदा हो रहा है मोह पैदा हो रहा है आनंद पैदा हो रहा है तो जब वो ऐसा करता है तो इसका नाम है सर्वात्म संकोच यह ना जिस तरीके से कछुआ अपने हाथ पैर अंदर घुसा लेता है गर्दन अंदर घुसा लेता है और आपको बाहर से क्या दिखता है ये खाली डब्बा रखा हुआ है पत्थर रखा हुआ है शिला रखी हुई इस तरीके से वो योगी भी अपने समस्त वृत्तियों को अंदर समेट लेता है ये जो धारणाएं हैं एक आम सामान्य आदमी के लिए करने लायक बहुत अच्छी धारणा है क्योंकि इसके अंदर आपको ना कोई समय चाहिए कि अगर मेरे टाइम नहीं मिलता आधे घंटे ध्यान करूँ समय नहीं मेरे पास रोज़ दिन भर मगजमारी होती है और मगजमारियों के बीच में ही आपको ये ध्यान करना है और वो मगजमारियाँ कम हो जाएगी मगजमारियों से लोग कहते हैं हमको बहुत टेंशन क्रिएट हो जाता है रात को शाम को सिर दुखने लगता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उस समय में आपको ये विधि जब आ जाएगी समझ में तो आपको लगेगा वाह आज तो ध्यान करने के पचास अवसर मिल जाए पचास लोग में आएंगे तो आपको लगेगा 50 है अवसर मिल गए जब मैं ध्यान कर सकता क्योंकि आपको वो अवसर किस तरह दिखाई देंगे एक जब हम बजाय उस पर प्रमेय पर ध्यान करने के उस भावना पर ध्यान करेंगे उस ज्ञान पर ध्यान करेंगे और समस्त ज्ञान परमेश्वर शिव स्वरूप होता है अगर उसको प्रमेय से अलग करके देखा जाए तो वो ज्ञान शिव हो प्रमय से जोड़ दिया जाए तो संसार हो जाता है प्रमे से अलग कर दिया जाए जैसे क्रोध अपने आप में शिव है मोह अपने आप में शिव है लेकिन जब वो किसी से जुड़ जाता है तो संसार हो जाता है क्रोध किसी से जुड़ जाता है कि इसने मुझे क्रोधित कर दिया और मैं इस पर क्रोधित हूं तो फिर ये संसार और जब वो क्रोध पर ध्यान करे तो अपने आप में शिव मोह अपने आप में शिव आनंद अपने आप क्योंकि इन सबका स्रोत एक ही स्वातंत्र शक्ति चित्त धर्म सर्वदेहेश विशेषो नास्तिक कुछ चित्त इसमें कुछ भी विशेष नहीं है चित्त धर्म सर्वदेहेश जो चेतना सब शरीरों में है ना सब शरीर मतलब वो कीड़ा हो चाहे सदाशि सब में एक ही चेतना वास कर रही है विशेषो नास्तिक कुछ चित्त ऐसा नहीं है कि ये महात्मा है तो इसके अंदर की आत्मा कोई विशेष और ये डाकू है तो इसके अंदर की आत्मा कोई अलग है या ये कीड़ा है तो इसके अंदर की आत्मा कोई अलग है समस्त चेतनाएं ये चेतनाएं शब्द हम इसलिए बोलते हैं हम द्वित संसार की भाषा का उपयोग करते हैं उन्होंने विश्व की चेतना ही की उसमें कुछ भिन्न भिन्न चेतनाएँ नहीं है। तो विशेष नास्तिक उतर चेत कहीं पर इसमें विशेषता नहीं है ये बड़ा आदमी है तो इसकी चेतना बड़ी है ये छोटा आदमी है तो इसकी चेतना छोटी है तो विशेषो नास्तिक कचित अतश्च तन्मयम सर्व भवन्य भावन्य भावजी जन तो जो कुछ भी वैभव है संसार का वो उसी आत्मा की वजह से है तो जब हमको यहाँ आप पूरे संसार को जब देखते हैं और भिन्न भिन्न जीव जंतु तरह तरह के लोग जब दिखाई देते हैं और हमारी ये दृष्टि हो इन सब के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है एक ही कॉमन चीज़ है जो है चेतना जो इसकी उसकी इसकी उसकी और मेरी सबकी एक जैसी है और वो एक जैसी नहीं बल्कि एक ही है वही चेतना इधर भी है वही चेतना इधर भी है तो फिर क्या होगा इस संसार के अंदर मेरी भेद दृष्टि शांत हो जाती है भेदपूर्ण व्यवहार शांत हो जाता है मैं अंतर्मुखी होकर उसी चेतना का आनंद महसूस करता हूँ तो उसमें तन्मय होकर भावयन बहुत भाव जी जगह तो तो उसके अंदर हम भावपूर्ण रूप से उस चेतना को अंदर पकड़ सकते जब तक हम संसार का स्वरूप जानते हैं क्योंकि ज्ञान ही मुक्ति है अपने पिछली बार में बात कर रही थी कि ज्ञान से ही मुक्ति होती तो जब हम ये ज्ञान जानते हैं तो उस समय हम उस चेतना का अनुसंधान कर सकते काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य गोचरे ये प्रसिद्ध शब्द हैं काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य गोचरे इसको अरिषड वर्ग कहते हैं अरि का मतलब होता है दुश्मन षड यानि छ ये छः दुश्मन हैं किसके दुश्मन हैं हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दुश्मन हम इनके आगोश में आके प्रमे पर ये सब कुछ ढोल के हम अपने जीवन को नष्ट करें काम का मतलब होता है हमारी इच्छाएं जब हमको लगता है हमको ये चाहिए वो चाहिए ऐसा हो जाए ऐसा न हो ये सब कामना है क्रोध सब हम जानते हैं कि जब हम नाराज होते हैं गुस्से में होते हैं और क्रोध सामान्यतः नपुंसक होती अधिकतर मामलों में नपुंसक क्योंकि या तो हम अपने से बलशाली पर क्रोध करते हैं हम कर कुछ नहीं पाते या कोई हम अपने से निरी पर क्रोध करते हैं और जब हम निरी पर क्रोध करते तो अपना अधिकार जमाना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों के बीच में हम उस क्रोध के स्रोत को भूल जाते हैं आम क्रोध है। लोग ये चाहिए जो हमको है उससे ज़्यादा और चाहिए ये लोग हैं मोह यानी कुछ लोग हमारे अपने हैं बाकी हमारे से पराय महसूस होते हैं मद यानी जिसके अंदर हम अहंकार में जीते हैं हम कुछ हैं हम ये हैं उस बात का हमको अहंकार होता है और मात्सर का मतलब एक शब्द अपने सामान्य नहीं, नहीं बोलता हेकड़ी तो अब इन चीज़ों के बीच में अगर हम जब किसी भी एक के आगोश में होते हैं जैसे काम के आगोश में हो क्रोध के आगोश में हो या हेकड़ी के आगोश में हो या अहंकार के मध के आगोश में हों जिसके हमको अपनी उपलब्धियों का अहंकार होता है वो मध कि मेरे को पॉलिटिकल पावर है या आर्थिक क्षमता है मेरे सामाजिक पॉलिटिकल स्टेटस ये है तो जब उन स्थितियों में जब हमारा चित्त इन काम क्रोध लोह मोह मत मातसर के आगोश में होता है बुद्धिस्तमितान प्रथवा तत्त तत्व शिष्य थे अब उसमें भी चित्त को निवेशित कर दें यानी हम या देखें कि हमारी ये भावनाएं कहाँ से जागृत हो रही है उसमें चित्त को निवेशित कर दें और जो कुछ है उसको एक्सप्लोर करते जाएं कि नहीं नहीं ये नहीं है इस व्यक्ति ना क्रोधित किया लेकिन क्रोध तो मेरे अंदर से आ रहा है फिर क्रोध कहाँ से आ रहा है इस ऊर्जा से तो भी ऊर्जा ही वास्तविक चीज है क्रोध कोई खास बात नहीं है तो अंततः जो बचेगा वो क्या है तत्व बचेगा यानी पर शिव बचेगा इस तरह हम अपने भीतर अनुसंधान करते जाएंगे तो वो व्यक्ति शिवत्व प्राप्त करके मुक्त हो जाता है इंद्र जालमयम विश्वम व्यस्तम व चित्रकर्मा वे सारा संसार जब ध्यान करने का तरीका ये सारा संसार इंद्रजाल में इंद्रजाल में यानी कैसे जब जादूगर कोई जादू दिखाता है तो हमको दिखता है कि इसने तो नोट पैदा कर दिए इसने बरसात करा दी उसने उसके लड़की को काट दिया तो ऐसा दिखता है लेकिन हम फिर भी जानते हैं कि ये सत्य नहीं है हम जानते हैं अंदर से जानते हैं कि सत्य तो हो नहीं सकता एक कलाकारी है कुछ उसकी तो ऐसे ही जब मान लो संसार के अंदर जब घटनाएँ है होती हैं जिसमें हम पूरी तरह से उलझ जाते हैं किसी से कुछ बातचीत हुई बुरी तरह से उलझ गए किसी से कोई रिश्तेदारी हुई किसी से कोई मोह हुआ हम बुरी तरह से उलझ गए तो इन उलझनों के बीच कौन सी उलझने कि छह उलझने इन उलझनों के बीच यदि हम जागरूक रहें तो ये समझ में आ जाता है कि ये संसार इंद्रजालमय है तो फिर समस्त उलझनों को हम ये इस नज़र से देखते हैं कि ये सत्य ऐसा नहीं है सत्य जो है भले हमको नहीं दिख रहा नहीं समझ में आ रहा लेकिन सत्य ऐसा नहीं है ये ये जादू के करिश्मे का खासियत खासियत है हम जब भी देखते हैं हमको मनोरंजन जरूर होता है लेकिन हम जानते हैं कि सत्य ऐसा नहीं है उन्होंने बताया लड़की का सिर काट के अलग करके हमको मालूम ऐसा होता नहीं है और ऐसा हुआ भी नहीं है क्या किया हमको भले समझ में नहीं आ रहा हूँ लेकिन ऐसा है नहीं उसका मनोरंजन हमका हमारा जरूर हो जाता है लेकिन विस्मय से भर जाते हैं लेकिन हम उसको सत्य नहीं मानते था था। हम अगर विश्व को भी इसी नज़र से देखें कि दुश्मन दिख रहा है दुश्मन है नहीं मित्र दिख रहा है मित्र है नहीं रिश्तेदार दिख रहा है रिश्तेदार है नहीं पुत्र दिखता है पुत्र है नहीं हमको दिखता है तो लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं ये कोई वास्तविक सम्मान है नहीं कोई लोग मेरा अपमान कर रहे हैं वास्तविक अपमान है नहीं तो ये क्योंकि ये सब इंद्रजाल है जो हमको संसार की भिन्नता दिखाई देती है ये वास्तविकता नहीं है जब ये बात हमारे समझ में आती तब भ्रमतः सर्व पश्च्य तश्चित जब हमारा ये भ्रम निवृत्त हो जाता है तो हम अंतर्मुखी हो जाते हैं और अंदर से सुख के स्रोत को खोज लेते हैं क्योंकि ये भी क्या है सर्वात्म संकोच सर्वात्म संकोच का मतलब होता है अपनी आत्मा के केंद्र पर पहुंचाने संसार को निग्लेक्ट कर देना क्योंकि जब हमको मालूम है कि सत्य नहीं है जो कुछ है दुश्मन दुश्मन नहीं है ये मित्र मित्र नहीं है ये नुकसान नुकसान नहीं है ये ज्ञान ज्ञान नहीं है जब हमको ये बात समझ में आती तो हम इन सब चीज़ से दूर हट के अपने केंद्र में पहुँचाते इसलिए सर्वात्म संकोच ये शब्द दिया है अभिनव गुप्त जी ने वो कहते ये सर्वात्म संकोच है ना हम अपनी आत्मा के केंद्र में पहुंच जाए इन सबको दूर कर दो अपने आत्मा के केंद्र में पहुँच जाते तो सर्वात्म संकोच कहलाता है न चित्तम निक्षिपे दुखे न सुखे वा परिक्षेपे भैरवी ज्ञायता मध्य किम तत्व अवशिष्यते माने हम अपने चित्तों को न तो दुख से उलझाएं जब मान लो कोई दुख आता है तो अपने चित्त को दुख से जोड़ देते हैं मैं हम बड़े दुखी हैं अभी बात मत करो अभी हम बहुत टेंशन में अभी तो हम दुख से जोड़ देते हैं तो कभी हम सुख से जोड़ देते हैं कि तो अपना चित्त नाचने लग जाता है लेकिन योगी क्या करता है कि ऐसे अवसरों का फ़ायदा लेता है वो न चित्तों को सुख से जोड़ता है न चित्तों को दुख से जोड़ता है न चित्तक को दुख और सुख के कारणों से जोड़ता है सामान्य तो दुख सुख से तो क्या हम तो उसके कारणों से जोड़ते हैं इसने मेरे को सुख दिया था मुझसे से जुड़ जाते है इसने मुझसे दुख दिया था मुझसे से जुड़ जाता कि कितने नहीं मेरे को दुख दिया तो इस तरह कहते हैं कि सुख दुख दोनों से दूर इनसे मत जुड़ो और कहाँ रहो निक्षिपेत का मतलब होता है डालना आहुति देना समुद्र में क्योंकि नारियल डाल दिया उसको बोलते हैं निक्षिप है तो हमको अपने चित्त को न तो उसमें दुख में डालना है न सुख में डालना है वरण क्या करना है मध्य ये शब्द सबसे महत्वपूर्ण है भैरवी गायताम मध्य यानी शक्ति भैरवी कहाँ है मध्य में जो एक लहर निकली बैठ गई दूसरी लहर निकली बैठ गई एक ही जगह पर एक लहर निकल आगे बढ़ गई दूसरी लहर निकल गए लेकिन इनका सत्य क्या है वो समुद्र समुद्र सत्य है लहर अस्तित्व लहर का अस्तित्व तो समुद्र की वजह से समुद्र का अस्तित्व लहर से नहीं है तो हमारा ध्यान करने का तरीका यह हो कि हम न सुख से जुड़े हैं ना दुख से जुड़े हैं और उसके बीच में बने रहें और यही शाक्त तो पाए कि जब हम दो के बीच में बने रहते हैं एक लहर दूसरे लहर दो के बीच में तो उस समय में अव्यक्त तो संसार से जुड़ जाता एक लहर व्यक्त संसार है दूसरी लहर भी व्यक्त संसार है दोनों के बीच में अव्यक्त संसार है और अव्यक्त संसार यानी शिव जो अब अनमैनिफेस्ट वर्ल्ड जो संसार अभी व्यक्त नहीं है वो क्षण भर में व्यक्त होता है अव्यक्त होता है देखो पूरा ब्रह्मांड अरबों बरस में व्यक्त और अव्यक्त होता है लेकिन हम भी तो शिव हैं ना तो हम हमारी जिंदगी चूंकि छोटी है तो हम तो एक सेकंड में कई बार व्यक्त अव्यक्त हो जाते हैं एक शब्द हम बोलते हैं वो व्यक्ति और जैसे वो शब्द समाप्त तो होते अव्यक्त हो जाते हैं फिर दूसरे शब्द बोलते हैं फिर व्यक्त है फिर उस शब्द को अपने में समेट लेते हैं फिर तीसरा शब्द बोलते हैं तो हर दो शब्दों के बीच में हम अव्यक्त संसार में चले जाते हैं एक दीपक जलता है अव्यक्त संसार से व्यक्त संसार में आता है और जब बुझता है तो वापस अव्यक्त संसार में चला जाता है इस तरह से हम सुख और दुख दोनों लहरें दो अपोजिट पोल हैं जो द्वित संसार का स्तम्भ रहे और हम बीच में अगर खड़े रहते हम न सुख से नाता जोड़े हैं ना दुख से नाता जोड़े हैं तो हम जहाँ खड़े रहेंगे वो अव्यक्त संसार में खड़े रहेंगे तो योगी को कितने सुअवसर दिए हैं इनमें कि बिना कुछ किए बिना आपने आसन बिछाए बिना टाँग छोटी बड़ी करें बिना कोई प्राणायाम करे बिना कोई सांस फुलाए गिराए बिना कोई कपड़े बदले बिना कोई पूजा पाठ करे रोज़ झगड़ा करते हुए भी आप शिव हैं, रोज झगड़े हो रहे हैं काय का शिवोती तो रोज़ झगड़ता है आदमी लेकिन उस लोगों को क्या मालूम कि उसके अंदर वो कौन सी यात्रा कर रहा है रोज़ उसके घर लोग आते हैं गाली दे जाते और वो कहता वाह भगवान ने एक और अवसर दिया मेरे को आज योग करने का इसलिए हम योग करने के उन अवसरों को बुना सकते हैं जो हमको रोज़ मिलता है झगड़ा तो एक प्रतीक बात है लेकिन जब भी लोग बातें करते हैं हमारे अंदर एक भावना चित्तवृत्ति को अनावृत करते हैं इस बात को नहीं बोला कोई सी भी बात हमें किसी एक चित्तवृत्ति को अनावृत करती है और हमको उसी पर ध्यान करते कि चित्तवृत्ति हमारी जो अनावृत होती है और उसे चित्तवृत्ति पर जब हम ध्यान करते हैं तो हम उसके स्रोत को खोजते हैं इसलिए आज की बात हमारी चित्त वृत्तियों पर है और हमको चित्त वृत्तियों के प्रमेयों से हटके उन वृत्तियों पर ही ध्यान करना है शिव की तरफ भूख लगे तो भोजन के बजाय भूख पर ध्यान झल ए भूख में प्रमेय क्या है भोजन जिसका ध्यान करेंगे हम और अंदर से एक वृत्ति निकलती है वो भूख कि हमको कुछ खाना है कई बार हमारे पेट को जरूरत नहीं तब भी इच्छा होती है कुछ खाने की ये तो हमारी चित्त की वृत्ति है आत्मा को तो भूख लगती नहीं हमारे चित्त को लगती है इसलिए चित्त चित्तवृत्ति है और वो जब भी भूख लगती है तो हमारा ध्यान क्या होता है भोजन या कोई प्रिय चीज़ जो खाना चाहते हैं क्या आज गुलाब जामुन खाने का मन है आज समोसा खाने का मन है तो मन क्या है मन चित्त का ही हिस्सा है तो हमारी मनोवृत्ति के अंदर हम उस चीज़ का ध्यान करते हैं लेकिन एक अवसर यूँ चुक रहे हैं कि उस समय अगर आपको गुलाब जामुन खाने का मन हो रहा है तो अंदर से इस मन पर ही ध्यान क्यों नहीं करें कि आज इस मन में एक आनंद की लहर पैदा हुई और वो कहाँ से पैदा हुई उसी आत्मा से क्योंकि वो आत्मा ने अगर उसको लहर को ऊर्जा नहीं दी होती तो पैदा ही कैसे होती इसलिए उसको अनुसंधान करते चले जाएं, इसलिए हर लहर में हम अपने चित्त के भीतर भीतर उतर के उस वृत्ति के केंद्र में पहुँच सकते हैं कोई सी भी वृत्ति हो चाहे क्रोध हो प्रेम हो जैसे प्रेम किसी व्यक्ति से प्रेम है तो हम उस व्यक्ति का ध्यान करते हैं पर उस व्यक्ति के बजाय अगर हम उस प्रेम पर ध्यान करें तो प्रेम शुद्ध रूप से शिव है क्रोध भी शिव है मोह भी शिव है घृणा भी शिव है क्योंकि उसी ने वो सब चीज़ें भिन्न भिन्न रूप पैदा करके कर रखी उसके प्रमेय से जुड़ने के साथ वो संसार हो जाता है जैसे ही मेरे को मन में मोह पैदा हुआ उस मोह पर ध्यान करूँ तो शिव होता है लेकिन उस जिस चीज से मोह हो रहा है उसका ध्यान करूँ तो संसार अगर अपने भीतर उतरने का अवसर है उसको अवसर की तरह उपयोग कर इसलिए जीवन के जो सामान्य दिनमर दिनचर्या के या रोजमर्रा के जो हमारे सुबह से रात तक के कार्य हैं उनमें हम शोत्तता को खोजने का काम इतनी आसानी से कर सकते हैं कि उसके अंदर हमको किसी अतिरिक्त श्रम की जरूरत ही नहीं ना अतिरिक्त समय की ज़रूरत है और साथ ही साथ उसका बाई प्रोडक्ट या साइड इफेक्ट ये है कि हमारे व्यक्तित्व अपने आप सवरता चला जाएगा क्योंकि जैसे ही कोई क्रोधित करता है और हम क्रोधित होते हैं तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है जैसे आपको कोई गाली देने आया उसका उद्देश्य है कि आप नाराज हो जाओ अंदर से उबल जाओ और अगर आप शांत बने रहें तो इससे ज़्यादा उसके लिए तकलीफदायक कुछ भी नहीं आपको गाली दी और आप शांत बने रहें आपको उसने उकसाना चाहे तुमने उसे तो इससे ज़्यादा उसके लिए तकलीफदायक कुछ नहीं हमारा उद्देश्य उसको तकलीफ देना नहीं है हमारा उद्देश्य तो यह है कि हमारे जीवन को हम सार्थक करें उसका उपयोग हम तेरे से लड़ाई करके कोई सार्थकता हासिल नहीं कर पाएंगे लेकिन इसका अवसर का उपयोग योग के लिए करके एक सार्थकता उपयोग करते तो हमारा उद्देश्य उस सार्थकता को प्राप्त करना है जो रोज हमको अवसर मिलता है तो आज की हमारी ये भाव धारणाएँ पूर्ण है करते हैं और इसके उपरांत गुरु को स्मरण करते हैं और अगर कोई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 सद्गुरुदेव की जय सखी सरकार की जय करुणतार की जय